हम लोग देख रहे थे आकांक्षा वारणा अर्थेति और अर्थ पद अगर नहीं कहेंगे योग्यता का लक्षण हो जाएगा अबाध इसके लिए हम लोग पदकृति में देख रहे थे एक नंबर टिप्पणी में अबाधत्व मात्र से लक्षणत्व योग्यता का लक्षण अगर हो जाएगा अबाधत्व अर्थात तो अबाध योग्यता अबाधत्व योग्यता या लक्षण इस प्रकार के अगर कहेंगे अव्यवहित उत्तरत्वादि संसर्गेण पदे पद अभावत्व बाध पद में दूसरा पद नहीं आ पाना ये कहा जाएगा बाध तो अर्थात तो घट पद में अम पद तो आ जाता है जैसे मान लीजिए घट पद में कोई पट पद नहीं आ पाना इस प्रकार की नहीं आ पाएगा तो उसको कहा जाएगा बाद क्योंकि जैसे घट पद में अम पद आता है आना चाहिए घट पद में ऐसे पट पद नहीं आएगा पद का विचार हो रहा है अर्थ नहीं तो घट पद में पट पद अगर नहीं आ रहा है तो कहा जाएगा बाध हुआ क्योंकि आप अर्थ शब्द तो हटा दिए हैं क्योंकि आप खाली करें अबाध हो योग्यता अर्थ शब्द अभी विचार में नहीं है यही माना जाएगा कि पद में दूसरा पद नहीं आद में पदाभावत्व पदाभावत्व पदे पदांतर अभावत्व एक पद में दूसरा पद नहीं आ पाना इसी को बाधक कहा जाएगा नहीं। कैसे नहीं आना।, नहीं आना तो ये नहीं आने से कह जाएगा ये भी अभाव बाध हो गया और फिर अबाध किसको कहा जाएगा अर्थात वो आ जाना तो इसको आगे कहते हैं पदे ए पदे पदा भावत्व बाध का दृश्य संसर्गेण पदे पदा भाव का अभावत्व ये अबाध अभाव का अभाव अर्थात भाव हो गया इसको कहा जाएगा अबाध अर्थात पद में पद आ जाता है पद में पद आ जाएगा तो इसको कहा जाएगा अबाध जब हम शब्द व्यवहार करते हैं जैसा कहते हैं स्वयं देवदत्ता अभी जिसको स कहा जाता है उसी को अयम कहा जाता है जब हम ऐसे समानाधिकरण वाक्य सुनते हैं हम पहले क्या करते हैं तादात में संबंध है ना अयम को स में रख देते हैं इसको क्या जाते हैं पदयो समानधिकरण्यम ये रख देगा पहले तभी जाकर के अर्थयोर विरोध तो, आएगा अगर दोनों पदों को समान ने नहीं करेगा तब अर्थयो विरोध होने का कोई कारण नहीं है स तस्मिन काले अयम एत काले विरोध क्यों है कोई विरोध नहीं है पद को जब पद में तादात्म्य संबंध से लाएगा भी देखेगा कि अर्थ में विरोध हो रहा है इसलिए वहां प्रक्रिया में कहा जाता है पदयो यो अर्थयोर विरोध आगे तृतीय प्रक्रिया हो जाएगा लक्षणा आगे फिर अर्थयोर ऐक्यम जहां भी ऐसे अर्थात तो जहत अजहत लक्षणा करते हैं ये प्रक्रिया कहते हैं जब सुनेगा तो पहले वो तो पद को पद में रख देगा रख देने के बाद देखेगा ये तो बात हो रहा है अर्थ तो का बाद हो रहा है तो इसलिए पद पद में आ ही जाएगा तभी तो जाकर उसको विरोध होगा अथवा यहां विरोध नहीं है अविरोध ये तो पता चलेगा तभी जब पद का पद के साथ संबंध होगा नहीं होगा तो अलग अलग है तो कोई बात नहीं गौर अश्व पुरुषो हस्ति यहाँ कोई बात ही नहीं है किन्तु जब एक पद को दूसरा पद में आप लाएंगे आगे उसका फिर और विरोध होगा इसलिए पद तो पद में आ जाएगा अगर आप योग्यता का अर्थ कहेंगे कि पद में पद आ जाना तब तो यहाँ भी बंधीना सिंचेत यहाँ भी पद में पद में आ जाता है तो यहाँ भी फिर अबाध हो रहा पद तो पद में आ जाएगा उसको कोई विरोध नहीं है कहते हैं यहाँ आगे पदे पदाभाव अभाव अबाध अर्थ पद अनुपाधन अगर आप अर्थ पद नहीं कहेंगे तब पद में पद का विद्यमान होना यही अबाध कह जाएगा तो होने से पदे तादृश अबाध स्वापी योग्यतापत्ति पद में तादृश अबाधत्व तो रहता है एक पद में दूसरा पद तो आ ही जाएगा इसी को आप योग्यता कहना पड़ेगा तभी टा सिंचित आ गया और कहेंगे ठीक है टा में सिंचे तो आ जाएगा वहां तो कोई विरोध नहीं है किंतु तो अभी टा मिश्री तो सिंचेत ये अभी में कहेंगे ये तो आ जाता है पद में पद आ जाएगा तो ये कहते हैं को आप योग्यता कहेंगे तो ये भी वहां घट जाएगा बन्ही में शैक करण तो ये पद आ जाता है तो इसको फिर योग्यता का लक्षण यहाँ भी है बोल करके माना जाएगा तो फिर आगे आपको बाकी अर्थ होना चाहिए किन्तु वहां होता नहीं इसलिए कहा तो जाएगा अर्थो अर्थोपादान तथा उसे क्या होता है तादृश अबाध से अर्थनिष्ठ अर्थात अभी अर्था बाध अवाध का विचार होगा पदार्थह पदार्थे तिषति न पद पदे तिष्ठती नही पदार्थ पदार्थ में रहता है नहीं रहता है पद तो रह ही जाएगा तो पदार्थ पदार्थ में नहीं रहना अबाध से अर्थनिष्ठतया न तत्र अतिव्याप्ति क्योंकि यहाँ बन्नी रूप पदार्थ में सेकर्णत्व रूप पदार्थ ये नहीं रहता नहीं रहने से यहाँ लक्षण जाएगा नहीं पद में तो पद आ जाएगा कि तो अर्थ में अर्थ आएगा नहीं इसलिए यहाँ लक्षण नहीं होगा <laughs> मतलब यहाँ अतिव्याप्ति फिर अर्थनिष्ठतया कहने से अतिव्याप्ति नहीं होगा <laughs> वो वाक्य बोध नहीं है अर्थात वो है कि बीच वाला प्रक्रिया जैसे शुद्धि आगे उपास्य लिख दे, को दे। ये को कर दिए कुछ अर्थात कोई स्थिति नहीं ये तो केवल प्रक्रिया वाक्य बोध है बोध नहीं है कुछ ऐसा शब्द नहीं।, नहीं ना जहाँ हम वाक्य बोध कहते हैं अर्थ बोध शब्द बोध वो उसी को ही कहते हैं अन्वय बोध वो सब चीज है तादृश अभाव्यापी तादृश अबाध तादृश अबाध अर्थात तो पद में पद का विद्यमानता, अभाव का अभाव उसे पहले दिया पदे पदा भाव पदाभावत्व अबाध ये है ना यही अबाध पद में पद का अभाव का अभाव अर्थात तो पद में पद याद है ना इसी को अबाध कहते हैं पद में तो इस प्रकार की अबाध आ ही जाएगा एक पद में दूसरा पद तो आ ही जाएगा आगे अर्थाबाध हुआ आगे सन्निधि का विचार है मूल में दिया पदकृत्य में ये स्पष्ट हुआ पद में पद का विद्यमानता आ जाएगा अगर आप अर्थ शब्द नहीं कहेंगे पद में पद का विद्यमानता तो ये हो जाएगा अबाध जहां पद में पद का विद्यमानता आ जाएगा यहाँ योग्यता है ऐसा कह जाएगा तो बन्ही में सेकर्णत्व तो का विद्यमानता है पद में बन्ही पद में सेकर्णत्व तो विद्यमानता है आ गया तो कहा जाएगा अबाध वाद हो जाने से योग हो गया योग अनुसार आपको बाक्य अर्थ ज्ञान हो जाना चाहिए लेकिन बाकी अर्थ ज्ञान होता नहीं तो इसलिए कहना पड़ेगा कि पदार्थे पदार्था पदार्थ भाव पदार्थ में पदार्थ कहना चाहिए पद में पद नहीं पदार्थ में पदार्थ पद में पद आ जाना ये तो आकांक्षा पद में पद आ जाना एक पद दूसरा पद को चाहता है घट पद ओम पद को चाहता है तो ये तो पद पद को चाहना अभी बंधी बंधीना पद में सिंचित पद के लिए बंधीना में आकांक्षा है आकांक्षा तो है बंधीना सिंचित को ले लेगा पद में पद को ले लेगा ये तो आकांक्षा है तो आकांक्षा पद में पद को ले लेना इसलिए आकांक्षा में कहा था कि अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंध है न ओम पद में घट पद रहना वहां अर्थ का विचार नहीं है आकांक्षा में पद का पद आ जाना वो पहले निश्चय हो गया आकांक्षा है आगे अर्थ का विचार चलेगा योग्यता देखेंगे तो पहले पद का पद में तो आना चाहिए हाँ आकांक्षा वो पद में है विद्यमान है अगर आप अर्थ नहीं कहेंगे तो पद तो पद में आकांक्षा तो है अच्छा आगे कहते हैं पदा इति हदा नाम अविलंबन उच्चारणम सनिधि तो पदा न असहोच्चरितेश अतिव्याप्ति वारण अविलंबन नहीं कहेंगे तो पदा नाम उच्चारणम सन्निधि ना माना जाएगा जब विलंब समय में भी उच्चारण करेंगे असहोच्चरित तो उसमें भी फिर सनिधि का लक्षण चला जाएगा इसलिए कहेंगे अविलंबन अच्छा आगे आकांक्षा वारणा पदानामी अभी अविलंबन उच्चारणम सनिधि कहेंगे वर्णानाम अविलंबन उच्चारणम सनिधि कहेंगे नहीं पदानम अविलंबन उच्चारण सनिधि इस प्रकार के होना चाहिए जैसे कहेंगे घ और आप मतलब आधा घंटा छोड़ करके अच्छारण करेंगे तो कहेंगे यहाँ सन्निधि नहीं है किंतु तो अभी आप घट ऐसे उच्चारण कर दिए तो सन्निधि हो गया वर्णा नाम अविलंबे ने ना उच्चारण आप कर दिए तो करने से कहा जाएगा कि इसमें आपका सन्निधि है आपको बाकी अर्थ ज्ञान हो जाना चाहिए तो कहेंगे इतना नहीं वहा क्या ना वहाँ आकांक्षा या नहीं यह कह रहे हैं इसके लिए एक टिप्पणी दे रहे हैं ये टिप्पणी थोड़ा घटता नहीं फिर भी उद्यम करते हैं घट जाएगा तो किंतु घटा नहीं क्या है ना वो न्याय का सिद्धांत तो को ही विरोध करके लिख रहा है देखिए पंक्ति पदानाम अनुक्त खाली आप कहेंगे अविलंबन उच्चारण सन्निधि टिप्पणी नीचे वो कहता है गाम इति एक पद न्याय मते में गाम एक पद है क्या दो पद हो गया अभी कहते हैं गाम इति एक पद है गो पद निष्ठा अम पद पदवत्व रूप आकांक्षा में अति व्याप्ति हो जाएगा गाम ये एक पद है उसके अंदर में फिर दो पद है गो पद में अम पद पदवत्व ये तो मूल सिद्धांत का विरोध हो जाता है थोड़ा अगर हम मान लेंगे कि गाम को एक पद कहता है व्याकरण के आधार पर और उसका अंदर में भी गो पद में अम पदवत्व तो ये अभी गो पद में ओम पद बतो ये आकांक्षा है अभी अगर आप गाम कहकर के आन नहीं कहेंगे तब तो क्या होगा अभी तो पदान अर्थात तो अनेक पदों नहीं आप अभी एक पद कह रहे हैं और अभी ये एक पद में जो अंदर में है गो पद इसमें आकांक्षा विद्यमान है और आपका भी सन्निधि का लक्षण वो ओम पद में अथवा गो पद में होने वाला आकांक्षा में चला जाएगा ऐसा ये कह रहे हैं तो अभी आप पदा नाम को छोड़ देने से आपको अभी लक्षण हो जाएगा अविलंबन उच्चारणम सन्निधि अविलंबन अर्थात गो पद का अव्यवहित तो उत्तर आप ओम पद कह दिए गाम का अर्थ तो गो और अम गो पद का अव्यवहित तो उत्तर में आप अम कह दिए तो अम कह दिए अर्थात इसमें अभी आकांक्षा है अविलंबन उच्चारण अर्थात ये अर्थ हो जाएगा ये आकांक्षा यही थोड़ा घटता नहीं हमको ठीक जब आप अविलंबन उच्चारण कहने से ये आकांक्षा अगर ऐसा कह सकते हैं कि जैसा पहले वो टिप्पणी में पहले दिए थे उधर तो टिप्पणी दिए है न्यायिकार के अनुसार अव्यवहित उत्तरत्व संबंधेन गो पद में रहता है ये जो अव्यवहित उत्तरत्व है इसी का अर्थ है कि अविलंबन उच्चारण अव्यवहित का क्या अर्थ है बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में व्यवधान तो नहीं होना चाहिए किंतु अभी हम गो कहेंगे आधा घंटा के बाद कोई वर्ण उच्चारण नहीं करेंगे आगे फिर अम कहेंगे तब ये अव्यवधान हुआ बीच में व्यवधान नहीं है अविलंबन तो नहीं हुआ विलम्ब हो गया ना तो इसलिए ये जो इस प्रकार की देते हैं कि आकांक्षाएं अतिव्याप्ति अगर कहेंगे कि अव्यवहित का अर्थ अविलंब ऐसा अगर लिया जाएगा तब अव्यवहित उत्तरत्व संबंध ना गो पद में जाता है अव्यवहित उत्तरत्व संबंध इसी को ही कहा जाएगा अविलंबन उच्चारण तो अविलंबन उच्चारण का अर्थ हो जाएगा आकांक्षा क्यों अविलंबन उच्चारण का अर्थ हो अव्यवहित उत्तरत्व संबंध इस प्रकार की होने से इसको आकांक्षा कह सकते हैं अविलंबन उच्चारणों को आप आकांक्षा कह सकते हैं तब ये लक्षण आकांक्षा में चला जाएगा जो कि स्वनिधि का कर रहे थे किंतु तो पदानाम कह देने से अनो ये पद कहेंगे इस प्रकार की यहाँ ये टिप्पणी कह रहे हैं ये थोड़ा इतना हमको घटा नहीं है तो इसलिए आगे थोड़ा और छुट्टी आने से इसको अधिक विचार करके थोड़ा परामर्श नहीं तो मार्ग से करके इसको स्पष्ट करेंगे तो, आकांक्षा वारणा वहां तो अर्थात हम लोग को जैसे बताया गया वर्णस्य वाक्य सेवा आकांक्षा तो, हम भी अब हफ्तों जितना बार कहा है ये बार ही कह दिया है तो वर्णस्य आका मतलब बरन, वर्णानम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि गह तो, देंगे तो सन्निधि आ गया तो इस प्रकार की किन्तु यहाँ स्निधि का तात्पर्य नहीं है वहां तो अर्थात घट और हम अतनीतिभा आनय इस प्रकार की सनिधि का तात्पर्य ये होना चाहिए तो ये ले पदानम पदान अर्थात थी हाँ। यहाँ ठीक है यहाँ पदानम कहने से व्याकरण पदानाम को ही लेना होगा क्योंकि न्याय पदानम जो है उसको आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे अब गो और अम ऐसा उच्चारण कर पाएंगे क्या व्याकरण कहेंगे अपरिनिष्ठित लक्ष क्योंकि गो और अम ऐसे भिन्न है नहीं ना ये तो प्रक्रिया दिखाने के लिए हमेशा अलग कुछ है, पदार्थ है न मतलब ऐसे दो अलग पद है ही नहीं ऐसे एक पद है वो प्रक्रिया को समझाने के लिए हम कह देते हैं गो और अम ऐसे अलग अलग है इन वास्तविक ऐसे नहीं है ये पाणी निमर क्या कहते हैं सर्वे सर्व पदादेशा सर्वे सर्व पदादेशा दाक्षी पुत्र से पाणी एक देश बिक्रीते नित्यत्व न प्रसिद्ध्यति ऐसा पाणिनि विमर्श कहते हैं सर्वे सर्व पदादेशा गाम कहने से पूरा गाम का ही आदेश होता है ऐसा नहीं कि गो और ओम अलग आदेश होता है तो सर्वे सर्व पदादेशा दाक्षीपुत्र से और एक देश विकृत हेतु अगर आप गाम नहीं कह करके गो को अलग कहेंगे औम को अलग कहेंगे तभी तो ये गाम पद का एक देश विकृत हुआ तो होने से नित्य तो न प्रसिद्ध होती व्याकरण के अनुसार सभी पद नित्य हैं ये विचार देते हैं जब आप भगवत ए रू में भगवती के स्थान पर ई को ऊ कर देते हैं भगवती को भवतु कर देते हैं तो भवती को भवतु कर देते हैं कहते हैं ई के स्थान पर ऊ कर दिया ई के स्थान पर ऊ कर देने से अभी ये जो भवतु आया ये कोई नित्य नहीं हुआ भगवती है उसका ई को हटा करके वो कर दिया अभी भवती और नित्य हुआ उसका ई वो हो गया अभी भगवती भी नित्य नहीं हुआ क्योंकि उसका नाश हो गया और भवतु भी नित्य नहीं है क्योंकि उसका उत्पत्ति हुआ शब्द नित्य कैसे होंगे इसलिए महर्षि वहा कहते हैं कि भगवती इति प्राप्ते सति भवतु इति उच्चारितव्य हेरू का ये अर्थ है को हटा करके उन्हें जहाँ भगवती प्राप्त होता है अगर लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है तो आपको भवतु उच्चारण करना है इसलिए गो अम ऐसे आप अलग उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे इसलिए यहाँ पदा से तो व्याकरण का पदा ही लेना पड़ेगा तब टिप्पणी घटेगा ठीक है विचार करने से लाभ हुआ अभी क्या कहते हैं तो गाम ये एक पद हुआ आनय ये दूसरा पद अभी आप आनय पद का उच्चारण नहीं है नहीं होने से गांव से उच्चारण कर दिए तो इतना ही उच्चारण कर देने से अभी कहेंगे कि उसके अंतर में प्रक्रिया दशा में दो पद है इसमें एक में दूसरे का वत्व है इसको आकांक्षा कहते हैं अभी उसी में अतिव्याप्ति हो जाएगा अविलंबन और उच्चारण आप पदा नाम का अर्थ अभी आनय पदों को नहीं कह खाली अविलंबन उच्चारण अविलंबन उच्चारण होने से कहने से खाली गांव आप उच्चारण कर दिए और उसी के अंदर में जो गो और अम ये दोनों का आप अभिलंब उच्चारण हुआ है तो कहने से ये दोनों में जो आकांक्षा है ये आकांक्षा में ही चला जाएगा तो पदा का अर्थ है यहाँ बयाकरण और पदा नाम ऐसे वहाँ अर्थ लेना पड़ेगा तभी घटेगा हाँ ठीक है अभिलंबन उच्चारण में तो और का नहीं है अनव तो विलम्ब हो गया और के तो ये, दो ये दोनों को अर्थात यहाँ जो अविलंबन उच्चारण का स्वनिधि का विषय में गो रोम को नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वास्तविक तो ऐसा आप उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे और इसमें नहीं तो गांव ऐसे उच्चारण किया आनय तो किया एक घंटा के बाद किया हाँ अभी वो क्या क्या गाम अभी घंटा भर के बाद कहा आनय उसको कहा ठीक है अभी, अभी मैंने उच्चारण हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ? नहीं। किंतु गो और में अविलंब उच्चारण हो गया तो होने से अविलंबन उच्चारण को अगर सनिधि कहेंगे अभी गो ओम में अविलंब उच्चारण हुआ है और वास्तविक वहां दोनों में वो सन्निधि नहीं होता तो आकांक्षा क्योंकि एक पद दूसरा पद में अव्यवहित उत्तरत्व अव्यवहित पूर्वत्व में जाकर के रहता है यही आकांक्षा है अर्थात अभी आप जो आकांक्षा अभी है उसी को सन्निधि से कह देते हैं अविलंबन उच्चारण है अभी उच्चारण है अविलंबन उच्चारण का अर्थ हो गया कि गोरम में जो आकांक्षा है क्योंकि अव्यवहित उत्तरत्व अव्यवहित पूर्वत्व उच्चारण ऐसे ही करने से अर्थात वास्तविक वहाँ वो पदार्थ क्या है क्या आकांक्षा है वो पदा नहीं।, पदा पदा में नहीं है नाम पद अंतर्ती जो अंतर्वर्ती अंतर जो पद तो उसका आकांक्षा करना पड़ेगा पदा नाम अर्थात व्याकरण पदा नाम तो किंतु तो यहाँ तो जो टिप्पणी दिया है उस प्रकार की नहीं घटेगा इसलिए गाम एक पद कहते हैं एक पद का अंतर्वर्ती जो गो पद निष्ठा ओम कहते हैं आगे देखिए टिप्पणी में पदानी उक्तु एक पद से पद समूहत्व अभावे न एक पद जो गाम है वो पद समूह नहीं है नहीं होने से गो पद निष्ठा अम पद एवं न सम्पद्य थे में जो अम पद है इसको आप सन्निधि कह ही नहीं पाएंगे तो इसको तो आकांक्षा ही कह देंगे असत्य है पद समूह निष्ठत्व आसत्य सन्निधि सन्निधि तो पद समूह निष्ठा है यहाँ एक पद रहा तो फिर सन्निधि रहेगा नहीं ठीक है आकांक्षादी शून्यवाक्य अ प्रमाण निषेधयति आकांक्षा आदि कहने से योग्यता सन्नीति वो शून्य जो वाक्य है वो प्रमाण नहीं है उसका निषेधयति प्रमाणे तथा शब्द का अर्थ आकांक्षा शादहेतुक् आकांक्षादी शब्द हेतु आकांक्षादि रहित तो जो हो जाएगा वो शब्द हेतु नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा शब्द हो गया प्रमा तो शब्द का हेतु अर्थात प्रमाण तो शाब्द हेतु नहीं हो रहा तो नहीं है आकांक्ष हेतु होने पर तब तो जहां आकांक्षादि नहीं रहेगा वो शाब्द हेतु नहीं रहेगा शब्द हेतु शब्द शब्द ही प्रमाण है वो प्रमाण नहीं होगा इति चर्थ तथा च आगे अनाकांक्षि उदाहरण दर्शयति। किन्तु गो रस्व पुरुषो हस्ति इसमें आकांक्षा है नहीं है। बनिना सिंचेत इसमें योग्यता है नहीं है और प्रहरे प्रहरे उच्चारण गाम इसमें सनिधि है नहीं है इसलिए अनाकांक्षादी उदाहरण आकांक्षी का उदाहरण नहीं दे रहे है अनाकांक्षि उदाहरण नहीं तो आकांक्षा प्रति उदाहरण दर्शे इस प्रकार कर सकते हैं यहाँ अनाकांक्षा का उदाहरण दिखाते है ना क्योंकि पहले क्या कर आकांक्षा रहित वाक्य आकांक्षा आकांक्षदी रहित वाक्य दिखाते हैं तो इसलिए अनाकांक्षा दि उदाहरण आकांक्षा रहित अनाकांक्षा आदि करिए नहीं तो आकांक्षा रहते उदाहरण ये कुछ भी करिए ठीक है आगे अच्छा हाँ ये 142 सौ में देखिए किरणावली अष्टम पंक्ति में है मूल अर्थावाधो योग्य तेती प्रतीक दिया है वहां कहते हैं एक पदार्थ एक पदार्थ का अपर पदार्थ प्रतियोगी का संबंध योग्यता पदार्थ का संबंध को योग्यता कहा जाता है स्पष्ट कर इधर इसलिए पद का तो बात ही नहीं है पद का जो बीच में जो संबंध हो उसको तो आकांक्षा कहेंगे और पदार्थों का बीच में जो संबंध होना है इसको योग्यता कहा जाएगा एक पदार्थ अनुयोगी हो जाएगा इतर पदार्थ प्रतियोगी हो जाएगा इनका जो संबंध है इसको योग्यता कहा जाएगा संशय निश्चय साधारण शाब्दोधम प्रति संशय निश्चय उभय साधारणम योग्यता ज्ञानम कारणम भाव। संशय शाब्दोध हो रहा है निश्चय शाब्दोध हो रहा है संशय शाब्दोध में ये संशय योग्यता कारण हो गया अभी ये हो है नहीं है ऐसा स्थिति में उसको संशय शाब्दोध भी होता है तो संशय शाब्दोध संशय योग्यता से होगा और निश्चित शब्द बोध निश्चित योग्यता से होगा जहाँ निश्चय हो वहाँ शाब्दोध भी निश्चय होगा ठीक है आगे वाक्यम द्विविधम वैदिक लौकिक वैदिक ईश्वरोक्तवादम एव प्रमाणम लौकिको प्रमाण प्रमाजान शाब्दान तत्ण शब्द वाक्यम द्विधम ते दिधे दो प्रकार के वैदिक लौकिक वेदे भव लोके भवि वैदिक ईश्वर उक्तवाद उत वैदिक वाक्य वेद ईश्वर के द्वारा उच्चारित है इसलिए सर्व एव प्रमाणम। वेद तो पूरा प्रमाण है लौकि उतम प्रमाण आपते आप्त उक्तम प्रमाणम। उक्तम जो वही लोक में प्रमाणम और अन्य अप्रमाण जो आप तो के द्वारा कहा गया वही प्रमाण है अन्य प्रम, प्रमाणम ये हो गया वाक्य दो प्रकार के और वाक्यर्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम तो शाब्द ज्ञानम अर्थात प्रमा तत्करणम शब्द तो शाब्द का कारण हो गया शब्द ना वो घटेगा नहीं थोड़ा क्या है की घटेगा ठीक है मतलब न्यायिका अनुसार तो घट जाएगा मतलब घटम ये वाक्यर्थ ज्ञान हो गया तो ये प्रमाण हो गया तो इसका अभी प्रमाण क्या होगा शब्द शब्द अर्थात श्रोत्र ग्राह्य अभी वाक्य बोल करके वाक्य का बोध कुछ हाँ। हैं ना शब्द अर्थात जो स्रोत्र ग्राह्य और वाक्यार्थ बोध अर्थात श्रोत्रग्राह्य हुआ जो उससे पदार्थ आने के बाद अन्वय होने के बाद वाक्यर्थ बोध कहेंगे जो हुआ मतलब शब्द ग्रहण किया इसलिए न्यायोधी कार्य वो कहे ना वस्तु तस्तु पदक ज्ञानम एवं करणम वो वाक्य शब्द को हटा दिए मूल में कहे था ना आपक्यम शब्द न्यायवधि ने कहो को हटा दिए कहते हैं पद ज्ञानम शब्द तो होने से फिर आप ये जो घटो अम कह करके दो पद कह करके उसको वाक्य बनाते हैं ये सब और जमला में नहीं आना है अच्छा अगर हम घटो अम को दो पद मान लेंगे और घटो में वाक्य हो गया तो फिर शब्द बोध हो जाएगा घटम कहने से शब्द बोध शब्द बोध अर्थात घटिया कर्मत्वम ठीक माना भी जाएगा घटे कर्म तो में शब्द बोध हुआ किंतु यहाँ आप कर्ण कहेंगे शब्द शब्द अर्थात स्रोत्रग्राह्य स्रोत्रग्राह्य जो हुआ वो कारण ठीक है मतलब जिसको आप वाक्य शब्द से कह देते हैं एक वाक्य ज्ञान वाक्य बोध होता है वाक्य बोध अर्थात यहाँ एक स्रोत्रग्राह्य हुआ अभी मन नहीं किया उसको अगर वाक्य बोध कहते हैं अर्थात वो प्रत्यक्ष ज्ञान है जो शब्द ज्ञान होता है जिसको वाक्य बोध बोल करके कहा जाएगा वही कर्ण है घटम कहने से हमको पहले ये वाक्य का स्रोत्र ग्राह, स्रोत्र ज्ञान से, मतलब शब्द का केवल ज्ञान हो गया घटम एक वाक्य है पहले उसका बोध हो गया अर्थात केवल शब्द ग्रहण हुआ आगे फिर उसका दोनों पद का अर्थ आएंगे अर्थ आने के बाद घट और रोम के बीच में ये अन्वय हुआ उन्वे हो करके के अर्थ ज्ञान हुआ ठीक है घटेगा तो, तो पहले वाक्य ज्ञान होगा और बाद में फिर वाक्य अर्थ ज्ञान होगा ठीक है ऐसा आपने कहीं मतलब कहीं विचार में ऐसे सुना था ना ऐसे सुना है तो ठीक है आप सुना है तो या तो मारे से सुना होगा नहीं तो मनुष्य जी से सुना होगा तब तो, तो प्रमाण मान लेंगे नहीं तो फिर क्या है ना ऐसे हम विचार करने से घटता है वो वाक्य है पहले वाक्य का शुरोत्र शुरोत्र होता है। आगे अर्थ आकर के अर्थ ज्ञान होता है अच्छा ठीक है अभी विचार से तो लगता है कि ये ठीक होगा किन्तु तो। न्यायवधि निकार कह दिया ना पद ज्ञान मेवकरण वस्तु तस्तु कहकर के तो वहां पद कहने से वो व्याकरण वाला पदों को ले रहे हैं घटम ये पद हो जाएगा और मूल कार्य के अनुसार घटम ये वाक्य हो गया तो जो भी हो वो वाक्य का जो ज्ञान हुआ आगे फिर शक्तिवृत्ति अथवा लक्षण से अर्थ आएगा अर्थ तो का अन्वय हो करके वाक्य अर्थ तो ज्ञान होगा ये दोनों अलग अलग अच्छा यहाँ तो वाक्य के अनुसार अर्थात घटम ये भी वाक्य है और वो प्रमाण हुआ अन्य अप्रमाणम और वाक्य का अर्थ का ज्ञान होना यह शब्द ज्ञान होगा ठीक है घट जाएगा तत्करणम शब्द तत्कर्णम अर्थात शब्द जो ऊपर में प्रमाणम बोल करके कह दिया शब्द अर्थात वाक्य ज्ञानम उसी को शब्द कहेंगे तो ये जो शब्द है ये प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है और ये जो शब्द है ये शब्द प्रमाण जन्य ये प्रत्यक्ष नहीं इसको को शब्द कहा जाता है जो की भिन्न ये ज्ञान है भिन्न प्रमा है ननु शब्द सामग्री प्रपंचिता तो शब्द का जो सामग्री है शब्द इसका तो विचार कर लिया गया शब्द और शब्द होने के बाद शब्द ज्ञान होने के बाद आगे आपको सन्निधि योग्यता आकांक्षा ये तीन का भी विचार हो गया ये सब शब्द के लिए सामग्री हो गया इसका विचार प्रपंचिता प्रमा विभाजक वाक्य अपि से उद्दिष्टत्व तत्कुतो न प्रदर्शित अतः प्रमा विभाजक वाक्य में वहां कहा गया था प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द तो शाब्द कहा गया था अभी तक शाब्द का आप विचार नहीं कहे शाब्द अपि उद्दिष्टे न उद्देश्य वहां कहा गया था अभी तत्कुतो न प्रदर्शित अभी शाब्द तो आप दिखाएं नहीं इसलिए कहा गया मूल में वाक्यर्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम आगे पदकृत्य में तो ये जो शाब्द हुआ प्रमा हुआ ये सकल शाब्द प्रमा में एक शाब्दत्व तो जाति रहेगी तो शाब्द शब्दात प्रत्येमी अनुभव सिद्धा जाती शब्दा प्रत्येमी अर्थात शब्द जन्य ज्ञानवान अहम् अहम शब्दा अर्थात शब्द प्रमाणात् प्रत्येमी प्रत्येमी अर्थात ज्ञानवान अहम तो शब्द प्रत्येमी अर्थात शब्द जन्य ज्ञानवान अहम इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभव होता है ये अनुभव सिद्धा जाती शब्दात प्रत्येमी इस प्रकार की एक अनुभव होता है और इसे अनुभव अर्थात शब्द ज्ञान जन्य उसको शाब्द ज्ञान हुआ शब्दात प्रत्येमी प्रत्येमी का अर्थ शब्द ज्ञान हो रहा है ये जो शाब्द ज्ञान हो रहा है ये हो गया व्यवसाय ज्ञान शाब्द ज्ञान हुआ घटम आनय शब्द ज्ञान हुआ शाब्द ज्ञान होने के बाद अभी उसका अनुव्यवसाय ज्ञान होता है अर्थात घटम आनयद ज्ञानवान अहम तो इसी को कहते हैं कि प्रत्यमी अर्थात मेरे को घट मान्य ऐसा शाब्द बोध हो रहा है ऐसा मेरे को पता चल रहा है कि अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ तो उस अनुव्यवसाय ज्ञान से वो व्यवसाय ज्ञान उसका विषय हो गया ये व्यवसाय ज्ञान हो गया शब्द ज्ञान उसमें शब्दत्व रहेगा तो इसलिए कहते हैं कि अनुभव सिद्धा जाती शब्दा तो प्रत्येम ज्ञान हो गया व्यवसाय ज्ञान उसका अनुव्यवसाय ज्ञान होता है अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय ये शब्द ज्ञान होगा और शब्द ज्ञान में शब्द तो जाती वो भी विषय बन जाएगा अनुभव सिद्धा जाति अनुव्यवसाय सिद्ध ये ले जाएगा शब्दार्थ प्रत्येमी ये तो हो गया व्यवसाय ज्ञान शब्दार्थ प्रत्येमी व्यवसाय ज्ञान तो व्यवसाय ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान आता है ये दोनों मतलब रहेंगे निश्चित रहेंगे साथ साथ जैसे कहते हैं ना घटम जाना तो घटम जाना कहने से इसको हम अनुव्यवसाय ज्ञान कह देते न्यायिक भाषा में अनुभव किया अर्थात तो मेरे को शब्द प्रमा हुआ इसका है शब्द ज्ञानवान अहम शब्दी जाना कह देने से शब्द ज्ञानवान अहम् इति जाना ये अनुव्यवसाय हो जाएगा जाति का मतलब शाब्द ये एक प्रमा है सकल शब्द में शाब्दत्व तो रहेगा तो ये कहते शब्द क्या चीज है कहेंगे शाब्दत्वान तो शब्द ऐसा कहेंगे कहेंगे घटक क्या है पूछने से घटतवान तो घटो अभी घटो तो क्या है हम पूछेंगे तो फिर आप कहेंगे घट में जो रहता है तो इसलिए कहते हैं कि घटो अगर सामने में है तब तो जब आप कहेंगे कि ये घटतान तो घट तो, कहेंगे घटो तो सामने में है इसी प्रकार की ये शाब्दत्व तो अभी शब्द क्या आप पूछ रहे हैं कहते शाब्दत्वान तो शब्द कहते शब्दत्व क्या पूछने से कहें प्रत्यक्ष सिद्ध उसको कहना नहीं पड़ेगा जैसे कहा जाएगी कि घट तो बन घट ये थोड़ा क्या ना हो तो घट भी दिखी जाता है सीधा तो ठीक है मतलब दूसरा दृष्टांत तो खोजने के लिए भूतल किसको कहते हैं कहते हैं घटाधिकरणम भूतलम घट क्या जानता है भूतल क्या जानता नहीं अभी जैसा कह देंगे घटा अधिकरणम भूतलम गट जानता है अधिकरण शब्द जानता है गट का जो अधिकरण वो भूतल ऐसा ग्रहण कर लिया इसी प्रकार के शब्द क्या है वो पूछेंगे कोई पूछेगा आप कहेंगे कि शाब्दत्व जाति वाला है जो वो शब्द है शाब्दत्व तो कहेंगे आपको जो अनुभव होता है तो ऐसे आपको जो सभी शब्द प्रमाह होते हैं बहुत सारे शब्द प्रमाह होते हैं तो वो सबको आप शब्द कहेंगे क्योंकि उसमें भी वही शाब्दत्व तो रहेगा जो आपको अभी पता चल रहा है शाब्दत्व तो जाति वाला है तो क्यों ये जाति वाला है, कहने का क्या अर्थ है कि आपको अभी कह दिया कि देखिए अब शब्दातहम प्रति में अर्थात घट ज्ञानवान अहम ऐसा आपको एक एक ज्ञान हो रहा है घट ज्ञानवान अहम अर्थात ये प्रत्यक्ष से नहीं शब्द से हो रहा है तो शब्द ज्ञानवान अहम होने से कह दिया जाएगा देखिये अभी आपको जो ज्ञान हुआ न, ना शब्द सुन करके ये शब्द ज्ञान हुआ ठीक है ये तो शाब्द ज्ञान हुआ किंतु आगे फिर हमको शब्द ज्ञान होगा नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा कहेंगे ये जो शब्द ज्ञान हुआ इसमें शब्दत्व तो रहा यह शाब्दत्व तो आपको प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है ये शब्दत्व तो आगे जहां जहां रहेगा वो सबको शब्द कहा जाएगा इसलिए यहां जाति का कहने का नहीं तो जाति कहने का कोई खाली कह देते शब्द प्रमाण जो है वो अनुभव सिद्धा तो शाब्दत्व तो जाति क्यों कहते हैं अर्थात तो शब्दांतरे भी शक्ति ग्रहण इसलिए जाति की बात कह दिया ज्ञानवान और इसमें भेद कैसे ना ज्ञानवान अहम इसी का अर्थ जाना मैसे घटम अहम जाना मे कहे घट ज्ञानवान अहम कहें ये दोनों ही अनुभव अनुव्यवसाय को कहता है क्या है अयम घट इसी प्रकार की यहाँ जो शब्दात अहम प्रत्येमी ये अनुभव शब्द ज्ञानवान अहम इसका अर्थ आएगा शब्द ज्ञानवान अहम आ गया मतलब ये अनुव्यवसाय ज्ञान आ गया हमको शब्द ज्ञान हुआ इस प्रकार के अनुभव कर लेता है ये अनुभव अर्थात अनुव्यवसाय शब्द ज्ञान को भी वो जानता है ना भी। तो अभी तभी तो कहता है कि शब्द ज्ञानवान अहम प्रति में कहने का अर्थ शब्द ज्ञानवान अहम तो ये अर्थात तो अनुव्यवसाय ज्ञान रहेगा ऐसे से वास्तविक तो तो तो क्या है ना हमको एक ही साथ दोनों चीज हो रहा है इसलिए वेदांति लोग कहते हैं की अयम घटक ऐसी आप प्रमाता है घट ज्ञान वन अहम कहने से साक्षी है ये दोनों एक साथ होगा अयम घटक कहने से क्या है ना आप इंद्रियों के साथ मिल करके बाहर में देख रहे हैं घटक ज्ञानवान अहम कहने से आप अभी बाहर में नहीं है अभी तक आप अनुभव करते हैं घटक ज्ञान अहम इस प्रकार के तो ये लोग उसको अनुव्यवसाय व्यवसाय कहते हैं दोनों में अंतर है एक में दृष्टि बाहर है एक में दृष्टि बाहर नहीं है अंतर है आगे शाब्दबोध क्रमो यथा ये दोनों को मतलब व्यवसाय अनु व्यवसाय को मतलब प्रमात्री ज्ञान और साक्षी ज्ञान को थोड़ा और निश्चय करने के लिए आप रास्ता में शब्द हो रहे हैं आप देखिए आंख बंद करके आप तो रास्ता में ही है वहां से हटाइए हम रास्ता में क्यों जा रहे हैं शब्दों तो यहां हो रहे है न तो देखेंगे आप रास्ता में नहीं है तो जब रास्ता में पहुंच गए इंद्रियो के साथ श्रोत इंद्रियो के साथ आप रास्ता में चले गए प्रमाता बन गए तो जब रास्ता में नहीं जा रहे हैं शब्द उत्पत्ति स्थान में नहीं जा रहे हैं तो यहाँ के बलो सुन रहे हैं कहेंगे आप साक्षी तो इस प्रकार के अच्छा शाब्दोध क्रमो यथा चैत्रो ग्रामम कर्ता कौन हो गया चैत्र कर्म ग्रामम और गच्छती में एक गम धातु रहेगा और एक तिप रहेगा अच्छा तो ये नया एक लोग कहेंगे तिप का अर्थ आख्यात आख्यात मीमांसों के लोग ये तीप में आख्यात है और यहाँ तो तीप में आख्यात रहेगा लिंग में जैसे आख्यात तो लिंग तो दोनों आता है ना यहाँ तो केवल तीप में आख्यात रहेगा और लटतो रहेगा वहां जैसे लिंग तो और तो दो रहता है यहाँ आख्यात और लटतो आख्यात अर्थात तो जैसे ग्रामम ग अर्थ कह देगा गमनम करोती तो गमनम करोती तो ये जो क्रिया आ गया ये आख्यात और क्रिया के आगे जो तीप रहा इसको कहा जाएगा वर्तमान काल खाली गच्छति कह देंगे तो तीप में दो चीज है एक आख्यात भी है और एक वर्तमान काल भी है तो आख्यात यही हो गया कि प्रयत्न कृति जिसको कहते हैं गच्छती अर्थात तो गमन क्रिया के लिए वो कृति कर रहा है दिया है आगे पदकृतिया ने कृति कर रहा है अर्थात जहां तिप व्यवहार होगा वहां पता चलेगा कि ये कृतिमान है करता है कृतिमान ही पता चलेगा अगर कर्तरी हो रहा है तो ये कृतिमान पता चलेगा जैसे लिंग में अगर तिप आता है वहां कहेंगे ये यहाँ आख्यात तो है और लिंग तो भी है अर्थात तो वहां कहेंगे करना चाहिए वो लिंग में कहेंगे जैसे याग करना चाहिए अगर गच्छत कहेंगे तो गमनम करना चाहिए तीन आएगा ये जो करना ये आख्यात है, चाहिए लिंगित्व इसी प्रकार की जब गच्छती कहेंगे गम और तिप तिप के अंदर में एक आख्यात है और एक लटतु है ये भी तिप अंदर में तो होने से ये जो आख्यात अंश है यही हो गया कृति प्रयत्न आख्यात था करना और यहाँ तिप कहने से वर्तमान है ये सब इसी शब्द के अंदर है अभी इसको दिखाते हैं। शब्द बोधो कैसे होता है ग्राम कर्म क ये पहले है तो ग्राम कर... ग्राम कर्म यश कश्य गमन से तो ग्राम कर्म का गमन हो गया अभी गम धातु और ग्रामम इतना का अर्थ आ गया ग्राम कर्मकम गमनम और ये गमन का करता हो गया चैत्र चैत्र में आख्यात है कृति है चैत्र ही प्रयत्न कर रहा है ना इसलिए चैत्र हो जाएगा कृतिमान तो कृतिमान चैत्र हो गया ग्राम कर्म क गमनम कृतिमान चैत्र इतना आ गया अभी कहते हैं जो कृतिमान चैत्र ये कृति प्रयत्न अभी चैत्र कर रहा है ना अतीत काल हो गया क्योंकि आप गच्छत कहे ना अगर आप अगछत कह देते तब हो जाता नहीं अतीतकालीन कृतिमान ऐसा होता अब आप तिप कहते हैं तीप में लट तो है तो लटतो होने से इसलिए कहते हैं वर्तमान कृतिमान चैत्र ग्राम कर्म का वर्तमान कृतिमान चैत्र इतना हो गया और एक पद रह गया क्या अनुकूल ये कहाँ से आया अभी तो कोई भी उसमें शब्द नहीं है चैत्रो ग्रामम गुकूलों का नहीं आ पाएगा इतना तक तो हो गया ये तो सब वाक्य में विद्यमान है अभी इसके लिए कहते हैं द्वितीय या कर्मत्वम अर्थ ग्रामम द्वितीया कर्मत्व अर्थ हो गया धातु और गमनम गम धातु है उसका अर्थ गमनम अनुकूलत्म कहा से आ गया कहते हैं संसर्ग मरियादया भासते गम और तिथ ये दोनों का बीच में संबंध है तो अभी ये जो गमन उसका हो रहा है गमन के लिए जो कृति हो रहा है ये कृति गमन का अनुकूल है ना गमन का प्रतिकूल है ना गमन का निरपेक्ष है यही गम और तीप का संसर्ग से ही अनुकूल आ गया इसलिए कहते हैं कि अनुकूल संसर्ग मर्यादा या किसका किसका बीच में संसर्ग हुआ गम और दीप का बीच में गम और तीप का ये संसर्ग तो यही जो संसर्ग मर्यादा से अनुकूल पद यहाँ आ गया अगर यहाँ पर तिप नहीं कह कर करके अगर आप अवच्छत कह देते हैं, तब कहेंगे कि अभी गम के साथ जो तिप का ये होता है अच्छा वहां भी अनुकूल आ जाएगा खाली वहां अतीत अतीतकालीन कृतिमान आ जाएगा अच्छा जा। लटो वर्तमान तुम आख्यात कृति तिप में लट तो भी है और आख्यात तो भी है ये तीप में लटतो क्यों आ गया कह लटके स्थान पर आप तीप लाए हैं इसलिए स्थानीय धर्म से इसमें लटतो आ गया और ये तीप आ लिट में भी जाएगा लुट में भी जाएगा सर्वत्र तो जाएगा आख्यात अंश तीप का मूलभूत धर्म है वो सर्वत्र चलेगा और तीप अभी जिसके स्थान पर आ रहा है उस स्थानीय धर्म को लेकर के लटतो लंग तो, लुटतो इत्यादि आ जाता है तभी तो तीप में ये दोनों चीज आ जाते हैं लटो वर्तमान आख्यातत्व से अर्थ कृति कृति <क्रिती> अर्थात प्रयत्न करना ये जो अंश आता हैं तो ये हो गया तत् सम्बन्ध अर्थात वर्तमान और, और कृति ये जो तीप में दोनों चीज है लट भी है और आख्यातत्व तो भी है ये दोनों का बीच में भी संबंध संसर्ग मर्यादया भाषते वर्तमान और कृति का बीच में संसर्ग कैसे हो गया कहेंगे लट और तीप का बीच में संबंध है क्यूँकी लट के स्थान पर तीप आया है ना संसर्ग मर्यादा या किसका किसका कहते हैं लट और तीप का संसर्ग लट और तीप का संसर्ग होने से वर्तमान और कृति का बीच में संसर्ग हो जाता है लट के स्थान पर टिप आया तो तथ तो तो संबंध अर्थात वर्तमान कृति ये दोनों का बीच में संबंध कैसा हुआ क्योंकि टिप में दो चीज है कहते हैं लट तो है और कृति है अख्या तो कृति कर दिए लट में दो चीज है वर्तमानत्व तो है और कृति है ये दोनों का बीच में संबंध कैसा हो जाता है कहते हैं तत् तो तो सम्बंध अर्थात वर्तमान और, और कृति ये दोनों का बीच में संबंध क्योंकि पूर्व में वर्तमान और कृति दोनों का कथन किया गया लट का अर्थ है वर्तमान तो, का अर्थ कृति ये तत्व तो तो संबंध अर्थात तय संबंध अर्थात वर्तमानत्व और कृति ये दोनों का बीच में संबंध कैसा होता है कहते हैं संसर्ग मरिया गया किसमें संसर्ग हो गया अभी तो ही है किस में संसर्ग हो गया कहते तो तिप का जो स्थानीय था तिप का स्थानीय कौन है लट ये जो स्थानीय संसर्ग हुआ एक स्थानीय एक आदेश है ये जो संसर्ग हुआ अभी लट और तिप ये दोनों का बीच में संसर्ग से वर्तमान और कृति का बीच में संसर्ग आ गया तो अभी आप वर्तमान कृतिमान कह देते हैं कृति वर्तमान कर्म कर देते हैं वर्तमान कृति तत्व ठीक है अब यहाँ तक शंकर शंकराचार्य शंकरा पातरायण सुत्रश्य